श्रीमद्भगवद्दीता भाष्य अध्याय सर्व सर्वोनीषु कौंतेयमूर्त तासाम ब्रह्म देव मनुष्य पशु सर्व महदोनी रीज प्रद पिता दैवितृमुष्यपु मृगादीसर्वोनिषु कौंतेय मूर्त दक्षितांगावयवा मूर्त संभव मूर्ती ब्रह्म महत सर्वावस्थम योनि कारणम अहम ईशो बीज प्रदो गर्भाधान कर्ता पिता हे कुंतीपुत्र देव पितृ मनुष्य पशु और मृग आदि समस्त योनियों में जो मूर्तियां अर्थात शरीराकार अलग अलग अंगों के अवयवों की रचनायुक्त व्यक्तियों उत्पन्न होती है उन सब मूर्तियों की सब प्रकार से स्थित महत्व ब्रह्मस्वरूप मेरी मायात तो गर्भधारण करने वाली योनि है और मैं ईश्वर बीज प्रदान करने वाला अर्थात गर्भाधान करने वाला पिता हूँ के गुणाह कथम बदनंती इति्यते वे गुण कौन कौन से हैं और कैसे बांधते हैं सो तो कहते हैं रजस्तम इति गुणा देहे सत्व रजस्तु प्रकृतिसंभवाबध्स महाबाहू देहिम्यम रज तमित ना गुण्व पारिभाषिकबो न च रूपतव्या्रिता नुणगुणिनो अवक्षित रज और तम ऐसे नामों वाले ये तीन गुण हैं गुण शब्द पारिभाषिक हैं यहाँ रूप रस आदि की भांति किसी द्रव्य के आश्रित गुणों का ग्रहण नहीं है तथा गुण और गुणवान प्रकृति का भेद भी यहाँ विवक्षित नहीं है तस्मा गुणा इव नित्य परतंत्रा क्षेत्रज प्रति अविद्यात्मकवात् क्षेत्र निबधित इव तम आस्पदीकृत्य इति प्रतिलभते इति उच्यते जैसे गुण द्रव्य के अधीन होते हैं वैसे ही ये सत्वादि गुण सदा क्षेत्रज्ञ के अधीन होते ही अविद्यात्मक होने के कारण मानो क्षेत्रज्ञ को बांध लेते हैं उस क्षेत्रज्ञ को आश्रय बनाकर ही ये गुण अपना स्वरूप प्रकट करने में समर्थ होते हैं अत बांधते हैं ऐसा कहा जाता है तेज माया संभवा निबधती इव हे महाबाहो आजानु समतरौ बाहु यस्य स महाबाहु हे महाबाहो देहे शरीरे देहिनम देहवंत अव्ययम अव्यव च उक्तम अनादित्वाद इत्यादि श्लोके जिसकी भुजाएँ असह्य सामर्थ्य युक्त और जानु घुटनों तक लंबी हो उसका नाम महाबाहु है हे महाबाहु भगवान की माया से उत्पन्न ये तीनों गुण इस शरीर में शरीरधारी अविनाशी क्षेत्रज्ञ को मानो बांध लेते हैं क्षेत्रज्ञ का अविनाशित्व अनादित्वाद इत्यादि श्लोक में कहा ही है ननु दे न इति उक्तम लिप्यते उत्तम तत्कती अन्य उच्यते पूर्व पक्ष पहले यह कहा है कि देही आत्मा लिप्त नहीं होता फिर यहाँ यह विपरीत बात कैसे कही जाती है कि उसके गुण बांधते हैं यह नि परि हितमअि ही युव शब्देन निभनती इवती इत इव उत्तर पक्ष इव शब्द का अध्याहार करके हमने इस शंका का परिहार कर दिया है अर्थात वास्तव में नहीं बांधते बांधते हुए से प्रतीत होते हैं तत्सव निर्मल प्रकाशकमय सुख संगे सुखसंगेन बधनाती ज्ञान संगणघ तत् सत्वादीना सत्वस्य से लक्षण उच्य उच्यते। उन सत्व आदि तीन गुणों में से पहले सत्व गुण का लक्षण बतलाया जाता है निर्मलवात्फटिकमि इव प्रकाशकम् अनामय निरुपद्रवम् सत्व तद पद्राति बद्राति। सत्व गुण स्फटिक मलि की भांति निर्बल होने की कारण प्रकाशशील और उपद्रव रहित है तो भी वह बांधता है कथम सुख संगेन, सुखी अहम इति यषयभूत से सुख से विषयणी आत्मनि एव एवं सुखी इति सा एषा अविद्या कैसे बांधता है सुख की आसक्ति से वास्तव में विषय रूप सुख का विषयी आत्मा के साथ मैं सुखी हूँ इस प्रकार संबंध जोड़ देना यह आत्मा को मिथ्या ही सुख में नियुक्त कर देना है यही अविद्या है नहीं, विषय धर्मो विषयिनो भवती इत्यादि चृत्यन्तम क्षेत्र एव विषयस्य धर्म इति भगवता क्योंकि विषय के धर्म विषय के कभी नहीं होते और इच्छा से लेकर धृति पर्यंत सब धर्म विषय रूप क्षेत्र के ही हैं ऐसा भगवान ने कहा है अतः अविद्या अविदयाव स्वीयधर्मूतया विषय विसे विवेक विवेकलक्षण अस्वात्म भूते सुखे संजयती इव सक कौती असुखिम सुखि इव तथा ज्ञान सूत्राम हुआ कि जो आरोपित भाव से आत्मा की स्वकीय धर्म रूप हो रही है और विषय विषय का अज्ञान ही जिसका स्वरूप है ऐसी अविद्या द्वारा ही सत्यगुण अनात्म स्वरूप सुख में आत्मा को मानो नियुक्त आसक्त कर देता है यानी जो वास्तव में सुख के संबंध से रहित है उसे सुखी सा कर देता है इसी प्रकार यह सत्य गुण उसे ज्ञान के संग से भी बांजता है ज्ञानम इति सुख साहचर्यात से एव से धर्मो न आत्मनः आत्मधर्मत्वे आत्मधर्म संघापत्ते बंधापत्च सुखे एव ज्ञाद संगो मंत्यो हे अलघ अभ्यसन ज्ञान भी सुख का साथी होने के कारण क्षेत्र अर्थात अंतकरण का ही धर्म है आत्मा का नहीं क्योंकि आत्मा का धर्म मान लेने पर उसमें आसक्त होना और उसका बांधना नहीं बन सकता इसलिए हे निष्पाप अर्थात जसन दोष रहित अर्जुन सुख की भांति ही ज्ञान आदि के संग को भी बंधन करने वाला समझना चाहिए